भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रम पशेम क्षत्र ंगषुवा गुषस्तनूस मदवित जदयु स्वस्ती न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति नूषा विश्व स्वस्ती नाक्षो स्वस्तिनो ओम शांति शांति शांति शाशाशा शंकर शंकरचार्य केशव बादरायनम सूत्रभाष्य वे भगवत पुनः ईश्वर गुररात्मे मूर्ति विभागिने वोम पदव्या दक्षिणमूर्त नम ओं शातिशा अथर्दीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के प्रथम प्रश्न पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस प्रथम प्रश्नात्मक तथा उसके उत्तरात्मक प्रथम प्रकरण के नवम कंडिका की चर्चा हो रही है नवम कंडिका में बताया जा रहा है कि प्रजापति के द्वारा सृष्ट जो रई प्राणात्मक मिथुन है वह प्रजा का सर्जक किस प्रकार बनता है तो रई प्राण शब्दित चंद्र आदित्य निवर्त है संवत्सर और संवत्सर द्वारा रई प्राण मिथुन में प्रजा सृष्टित्व तो है इसे स्पष्ट करने के लिए ये बताया जा रहा है कि संवत्सर प्रजापति रूप है पहले संवत्सर को तो मिथुन का कार्य होने से प्रजापति का जो कार्य मिथुन उसका कार्य होने से मिथुनात्मक प्रजापति रूप संवत्सर है ये कहा और वो संवत्सर का स्वरूप है तिथि का समूह तथा अहोरात्र का समूह तिथि होती है चंद्रमा से अहोरात्र का निर्वर्तक है इस प्रकार संवत्सर के अवयवी तिथि एवं अहोरात्र के निर्वर्तक निवर्तक मिथुनातपाति चंद्र आदित्य होने से संवत्सर मिथुन निर्वर्त हुआ और मिथुन निर्वर्त होने से मिथुन का कार्य होने से निर्वर्त यानी कार्य तो कार्य होने से माना गया कार्य कारणात्मक होता है कार्य कारण का अभेद होने से संवत्सर मिथुनात्मक है और मिथुन भी प्रजापति का कार्य होने से प्रजापति रूप है इस प्रकार परम्पराया संवत्सर भी मिथुन द्वारा प्रजापति रूप है और संवत्सर का कारण है मूल प्रजापति मिथुन द्वारा और मिथुन संवत्सर द्वारा अन्य अनेकों प्रकार की प्रजा का कारण बन जाता है इसे बताया जा रहा है तो संवत्सर के अवयभूत तिथि तथा अहोरात्र के निवर्तक चंद्र आदित्य होने मात्र से संवत्सर मिथुनात्मक है ऐसी बात नहीं इससे अन्य और भी कारणांतर हैं तो अंतर हैं उस तो अंतर को बताने के लिए तत्य द वाक्य है और इसमें बताया गया कि समवसरात्मक जो काल है प्रजापति का तृतीय कार्य प्रथम तो मिथुन हुआ और मिथुन से संवत्सर बताया जा रहा है तो ये जो है प्रजापति क्रम से तीसरा हुआ तो प्रजापति के कार्य रूप संवत्सर के दो आयन हैं दक्षिण और उत्तर जिनसे बताया गया कि प्रजापति प्रजापति के कार्यभूत मिथुन अंतपाति जो आदित्य हैं वह दक्षिण तथा उत्तर से गमन करता है प्राणियों के फल तथा उन फलों के साधन तथा आयतनों का निर्माण करते हुए विभाग करते हुए और आदित्य उपलक्षण है चंद्रमा का भी तो ये उत्तरायण तथा दक्षिणायन से गमन करते हैं चंद्रमा आदित्य किस लिए तो तत्त प्राणियों के द्वारा कृत केवल कर्म तथा उपासना समुचित कर्म का फल उन्हें उपलब्ध कराने के लिए उन फल तथा फल के साधनों का निर्माण करते हैं अब कैसे उत्तरायण मार्ग से तथा दक्षिणायन मार्ग से गमन करते हुए चंद्र तथा आदित्यात्मक संवत्सर इन लोक शब्दित संसार का निर्माण करता है कर्म उपासना का फलभूत ये संसार है वही लोक है उसके निर्माण किस प्रकार यह करते हैं संवत्सर द्वारा रई और प्राण इसे स्पष्ट करने के लिए ये कहा कि तद्य तद, तद इति उपासते इस वाक्यस्थ तत्शब्द का अर्थ है आ, तत्र तत्र यानी तेसु और तेसु से लेना है शास्त्रोक्त साधन के अधिकारी वर्णाश्रम अभिमानी मनुष्य शब्द का अर्थ है तो शास्त्रोक्त साधन है कर्म उपासनाएं और उनके अधिकारी है ब्राह्मणादि अपने आप को समझने वाले और आदि रूप अपने आप को समझने वाले अभिमानी आश्रम अभिमानी ये तत्शब्द का अर्थ निकलेगा और उनमें से सबके सब, सब समुच्चय अनुष्ठान ही करते हो ऐसा नहीं है तो ये तत्द आश्रम अभिमानी मनुष्यों में से जो मनुष्य केवल कर्म का अनुष्ठान करता हैं। तद उपासते का अर्थ है केवल कर्म का अनुष्ठान करते तदेव उपास कर्म अनुतिष्ठती और कर्म किस प्रकार के हैं कितने प्रकार के हैं तो उसके लिए कहा इष्टापूर्ते इति इष्टापूर्ते कृतम इति इसमें से कृतम के पहले इति शब्द को लाना है इष्टापूर्ते के बाद में इष्टापूर्ते शब्द का अर्थ है आदि तो इष्टापूर्तादि यह अर्थ निकलेगा ये कर्म का प्रकार बताने वाला शब्द है तीन प्रकार हैं कर्म के शास्त्र भीत कर्म के प्रकार तीन है इष्ट प्रकार का कर्म दत्त प्रकार का कर्म पूर्त प्रकार का कर्म ऐसे तीन प्रकार है। इसमें इष्ट और पूर्त के वाचक तो शब्दों का श्रुति में प्रयोग है ही है इति शब्द आदि अर्थ में और उस आदि से लेना है इन दो से अतिरिक्त जो दत्त रूप प्रकार है उसे अब ये इष्ट कर्म का क्या लक्षण है क्या परिभाषा है कौन से कर्मों को इष्ट कहा जाएगा शास्त्र ने बताए हुए तो अनेकों कर्म है उन अनेकों कर्मों में से कौन से कर्म इष्ट प्रकार के हैं इष्ट कोटि में आएंगे कौन से कर्म पूर्त कोटि में आएंगे कौन से कर्म दत्त कोटि में आएंगे इसे समझ सके इस वाक्य के अध्यता इसलिए इस वाक्य के व्याख्यान रूप भाष्य की टीका में टीकाकार इष्ट पूर्त और दत्त कर्म की परिभाषाएं बताते हैं इष्ट पूर्त की परिभाषा बता रहे हैं टीकाकार और टिप्पणी दत्त प्रकार के कर्म की परिभाषा बताएंगे तो ये देखिए इष्टन चेति इस प्रतीक के बाद में अग्निहोत्र वेदाचापाल आतिथ्यम वैश्वेवच इधीये इतने कर्मों को इष्ट कहा जाता है अग्निहोत्र ये जो अग्निहोत्रम अहर अग्निहोत्र तो प्रतिदिन अग्निहोत्री अग्निहोत्र का हवन करता अनुष्ठान करता तो अग्निहोत्र से उपलक्षित जो आभनीय अग्नि में मंत्रोच्चार पूर्वक देवता के उद्देश्य से हविर दान ये हैं इष्ट प्रकार का कर्म और तपह यानी तीन प्रकार का जो तप है शारीरिक वाचिक मानसिक उसमें भी गीता के जो अध्याय में बताया है। और उसमें तप तामस और राजस को छोड़ करके या ता, तामस को छोड़ करके सात्विक तप तो ज्ञान का साधन बनता है और यहाँ संसार की प्राप्ति का बताया जा रहा है साधन और शास्त्र विधित तो राजस्तप लीजिये कामना से किया जाने वाला वो भी इष्ट प्रकार का कर्म माना जाता है और सत्यम वो भी सत्य माना जाता है इष्ट कर्म ही और च चुपालनम तो अधिक वेदों का अनुपालन है स्वयं अध्ययन तथा अध्यापन इष्ट कर्म माना जाएगा गुरुकुल से वेदों का अध्ययन करके वापस आने के बाद वेदों को कहीं लाइब्रेरी में ऐसे ही रखा नहीं जाता रोज वेदों का स्वाध्याय वेद का अध्ययन करके आए हुए को करना होता है तो वो माना जाता है वेदों का अनुपालन हो रहा है वेद का स्वाध्याय कर रहा है और आतिथ्य अतिथिदेवो भव के अनुसार और वैश्वेव ये इष्ट प्रकार का कर्म है और वापी कूप तड़ागा देवतायतना की चन्न प्रदान आराम पूर्तमें यह कोटि में आता है कहीं जलादी की व्यवस्था नहीं है तो जहां पर जो बन सके जल का साधन जहा वापी बन सकती है वहां वापी जहा वापी बनने का साधन नहीं है वहां कुप, कुआं, वापी और कुआं में क्या अंतर है आ, वो चारों तरफ से सीढ़ियां होती है नीचे सीढ़ी से उतर करके पानी पात्र में बाल्टी आदि में भर करके ला सके तो वा हुआ और कुआ खींचना पड़ेगा बाल्टी से रस्सी बांध करके या मोटर आदि लगा करके और तड़ाग तालाब तो जहां जिसका जिसकी सुविधा से आ, रचना कर सके वो जलादि की व्यवस्था माना जाता है पूर्त कर्म है शास्त्र विहित तो। देवताय नानी मंदिरों का निर्माण पूर्त कर्म माना जाता है अन्न क्षेत्र चलाना पूर्त कर्म है और आराम यानी धर्मशाला आश्रम आदि का निर्माण ये भी पूर्त कर्म है थोड़ी टीका है टीका को देखिए आगे टीका ही चल रही है टीका में इष्ट और पूर्त कर्म कोटि में आने वाले शास्त्र विहिद कौन से कौन से कर्म है ये बताने वाला श्लोक संग्रह है इसको देखा इति तयोर इति यानी इस इन दो श्लोकों में जो बताया है प्रकार इष्ट और पूर्त का तयो शब्द से इष्ट पूर्त को लेना भेद इस प्रकार का ये अवान्तर भेद होगा कर्म भी शास्त्रीय है पूर्त कर्म भी शास्त्रीय है लेकिन अवान्तर भेद ये होगा अग्नि अग्निहोत्रादि को पूर्त नहीं कहा जाएगा वापि कुप तड़ागादि आदि निर्माण को इष्ट नहीं कहा जाएगा वो पूर्तकर्म है अब भाष्य में जो था इष्टापूर्ते इत्यादि इसमें मूल व्याख्य जो वाक्य हैं तद ये हई तद इष्टापूर्ते कृतम उपासते इसमें तो इष्टापूर्ते और इति शब्द के बीच में एक कृतम शब्द था और भाष्य में भाषकर भगवान ने इष्टापूर्ति के पास में इति शब्द जोड़ दिया है का मतलब उपासते के पूर्व में जो था कृतम के बाद में उसे कृतम के पहले लाया तो ये क्यों किया टीकाकार बता रहे हैं कि कृतम इति उपासते इति कृत शब्दोपरी तनम इति शब्दम शब्दो उपरी शब्द इति पूर्त शब्दोपरी आकृष्य इति तो कहते हैं कृतम इति उपासते <coughs> ये जो मूल में वाक्य हैं वहां कृतम शब्द के अनंतर जो इति शब्द है उसे भाषकर भगवान ने वहां से पीछे लाया और इष्टापूर्ति के बाद में रखा तो पूर्त शब्दों पर ही आकृष्य और उसका अर्थ कर दिया आदि जो इति उपासते के पास में इति शब्द है उसे कृतम के पहले और पूर्त के बाद में रखा और उसका अर्थ भाष्कर भगवान ने बताया आदि इसलिए कहते हैं आकृष्य आदि शब्द पर्याय तया व्याच आदि शब्द के पर्याय के रूप में इति शब्द की व्याख्या भाष्कर भगवान ने की इत्यादि इति इसमें इति शब्द तो वो है कृतम इति उपासते वाला और उसका अर्थ कर दिया आदि और उस आदि शब्द से किसको लेना है इति शब्द का तो अर्थ कर दिया आदि आदि शब्द बताएगा जो तीसरा प्रकार है दत्तम उसे उसे लिखते हैं टीकाकार की दत्तम आदि शब्दार्थ तो जो भाष्यस्थ मूल वाक्यस्थ इति शब्द का अर्थ भाष्यकार भगवान ने आदि किया और उस वह आदि शब्द दत्त प्रकार का परामर्शक है और दत्त प्रकार कर्म कौन से होते हैं इष्ट और पूर्त प्रकार के कर्म तो बताए ने तो दत्त प्रकार के कर्म तीन नंबर टिप्पणी में टीकार बताते हैं शरणागत संूताम बरही वेदी चयदान दत्तमते तो कहते हैं जो शरणागत आया है उसकी सन, रक्षा सुरक्षा ये दत्तकर्म कहलाता है और प्राणियों की मनसा वाचा न अहिंसा मन वाणी और शरीर से प्राणियों की हिंसा यानी पीड़ा प्राणियों को न पहुंचे तो माना जाता है एक प्रकार से दत्त कर्म कर रहा है अहिंसा का पालन और बहिर्वेदी तो यज्ञ में तो दक्षिणा यज्ञ की यज्ञ का अंग माना जाता है जो व्रत ऋत्विक हैं उनको दक्षिणा दिए बिना यज्ञ की पूर्ति नहीं मानी जाती इसलिए यज्ञ में जो दक्षिणा दी जा रही है दान दिया जा रहा है वो तो माना जाता है एक प्रकार से यज्ञ में ही आ गया इष्ट हो गया वो इष्ट कर्म हो गया और यज्ञ से बाहर जो दान किया जाता है उसे कहा जाता है बहिर्वेदी वो दान कोटि में आएगा दत्त कोटि में आएगा तो बहिर्दी से यदान इति अभिधीय उसे दत्त कहा जाता इस प्रकार ये तीन प्रकार का कर्म है और शास्त्र विहित इष्ट पूर्त दत्त तो तत्द वर्णाश्रम अभिमानी मनुष्यों में से जो मनुष्य इन तीन प्रकार के कर्मों का मात्र अनुष्ठान करता है निषिद्ध कर्म नहीं करता हमेशा शास्त्रवीत ये तीन प्रकार के कर्म ही करता है और उपासना भी नहीं कर रहा है तो इन केवल कर्म के अनुष्ठान के फल स्वरूप उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है इसे ते चांद्रमसम लोकम अभिजयंते से बताया गया उसकी व्याख्या भाष्य में आ रही है आ, ते चांद्रमसम इत्यादि से भाष्य में पल एक तीन प्रकार का हेतु क्या है विभाग का हेतु विभाग का हेतु तो आ, एक प्रकार से इष्ट कर्मो में वैदिक कर्म की अधिकता है और पूर्त और दत्त में लौकिक यानी स्मार्त कर्म तो इनमें प्रतिपादक जो प्रमाण है श्रुति स्मृति इन कर्म का ज्ञापन करने वाले और वो स्रोत और स्मार्त भेद को लेकर के भेद आए हा उनके प्रतिपादक प्रमाण को लेकर के इष्ट कर्म प्रायः वेद विहित है सीधे सीधे वेद विहित और यद्यपि ये पूर्त और दत्त भी स्मारत है तो स्मृति भी वेद मूलक है लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सभी की सभी अभी स्मृति पादक स्मृति प्रतिपादित इन कर्मों का जिन स्मृतियों से प्रतिपादन हो रहा है उन स्मृतियों का मूलभूत श्रुति वचन वर्तमान में उपलब्ध ही हो अनुमित श्रुति मूलक भी स्मृति होती है इसलिए उसको लेकर के ये विभाग है भाष्य में जो एक वाक्य है इत्यादि के इसमें आदि के बाद में आता है कृतम एवं उपासते।, एव उपासते का अर्थ करते हैं भाष्यस्थ टीकाकार कि कार्यम एवं अनुतिष्ठ इत्य कृतम शब्द कार्य यानी कर्तव्य का परामर्शक है शास्त्र विहित कर्म का परामर्शक है और एव कार, का व्यावर्त टीका भाष्य में भाषकर भगवान ने स्वयं बताया न अकृतम और नित्यम ये जोड़ देना दोनों के साथ कर्तव्यम नित्यम अनुतिष्ठ अकृतम नित्यम न अनुतिष्ठती ऐसा दोनों के साथ जोड़ देना कि जो लोग शास्त्र विहित तो कर्म का हमेशा अनुष्ठान करता है हाथ शिविर में कर लिया बाकी नहीं किया ऐसा नहीं जीवन पर्यंत और अकृतम नित्यम न अनुतिष्ठती और निषिद्ध कर्म बिल्कुल करते ही नहीं है उन्हें चंद्रलोक की प्राप्ति होती है स्वर्ग जाने के लिए भी पाप कर्म छोड़ना होता है पुण्य कर्म करना पड़ता है इसीलिए नित्य शब्द का प्रयोग किया ना अच्छा आगे हैं आ, टीका में ही और एक वाक्य कि ईद विशेषण पुनरावृत्तो हेतुतया उक्तम ये जो कृतम एवं उपास अनुतिषंती ये विशेषण जो जोड़ दिया है वो तर्णाश्रम वर्नाश्र, अभिमानी मनुष्यों में से जो मनुष्य केवल कर्म ही अनुष्ठान कर रहे हैं वो उपासना नहीं कर रहे हैं तो ये विशेषण क्यों जोड़ दिया है तो कहते हैं उनके पुनरावृत्ति में हेतु के रूप में यद कृतकम तद अनित्यम एक व्याप्ति है कृतक कहते हैं कर्म कार्य को तो जो कर्म से निष्पन्न होता है कर्म का फल है वो अनित्य है तो कर्म फलभूत चंद्रलोक में अनित्यत्व दिखाने के लिए यह विशेषण है तो कहा कि इदंच च विशेषण पुनरावृत्तो हेतुतया उत्तम वह पुनरावृत्ति कौन है यहां जो बताया जा रहा है न कि ते तो वह पुनरावर्तन्ते मूल कंडिका में उसकी व्याख्या भी भाष्य में आ रही है अब भाष्य को देखिए हाँ, हाँ, तो अकृतम का अर्थ है कृतम का अर्थ है कार्यम यानी कर्तव्यम तो अकृतम में अजोड़ दिया है उसे विपृा तो अकृतम आक, यानी अकर्तव्यम न अनुतिषंती नोपास हाँ, निषिद्ध कर्म नहीं करते पुण्य कर्म करते हैं वे लोक चले जाते हैं स्वर्ग में ये कहा जा रहा क्या किया नहीं है हाँ? अच्छा हाँ अच्छा आकृतम का अर्थ नित्यम कर दिया तो अच्छा वो तो हिंदी तो देखता ही नहीं हाँ तो ये जो है गीता प्रश्न किया का हाँ हाँ हाँ ठीक है अनेक कर्म का कर्म का ही अनुष्ठान करते निषिध नहीं करते हैं, है हुँ, हुँ, आ, आ, और ते चांद्रमसम यानी चंद्रमसी भवम चांद चांद्रमसम ऐसे चंद्रमस शब्द की व्युत्पत्ति है भव अर्थ में अण्प्रत्य हो करके तो चंद्रमसम यानी चंद्रलोक चंद्र लोक में होने वाला वो चंद्रमसम तो चंद्र है चंद्रलोक है स्वर्गलोक और उसमें होने वाला है इंद्रादि देवता शरीर वो हुआ चंद्रमसम सोम शरीर जिसको जिसको पंचाग्नि विद्या में सोम कहा गया है ना वो सोम हाँ सोमो राजा भवती हा वो सोम है यहाँ चांद्रमा से देवता शरीर चांद्रमसम चंद्रमसी भव प्रजापतेर मिथुनात्मकस्य अंसम रई रही। रईम अन्नभूतम लोकम अभिजयंत तो चांद्रमसम का अर्थ कर दिया पहले चांद्रमस शब्द की उत्पत्ति कर दी चंद्रमसी भवम चांद्रमसम और चांद्रमस शब्द का अर्थ बताया कि अन्नभूतम लोकम अन्नभूतम लोकम में लोक शब्द का अर्थ है वो सोमात्मक लोक मैंने इंदिरादि शरीर ये वो करना लोक शब्द का अर्थ इंद्रादि शरीर और ये मिथुनात्मक प्रजापति का विशेषण है प्रजापति के कई स्वरूप हो गए ना एक मूल प्रजापति जो मिथुन का सृष्टा है हिरण्यगर्भ गर्भ का कार्य है वो है रई प्राण शब्दित्व चंद्रमा और आदित्य रूप ये है आ, मिथुन और उसका सृष्टा एक मूल हिरण्य और ये दूसरा प्रजापति है मिथुनात्मक प्रजापति तो इसलिए मिथुनात्मक जो प्रजापति और संवत्सर को भी मिथुन के कार्य संवत्सर को भी प्रजापति कहा है तो प्रजापति तो कहीं एक बताते जा रहा है ना एक ईश्वर का ईश्वर की प्रथम संतान रूप हिरण्य सूत्रात्मा वो प्रजापति दूसरा प्रजापति मिथुनात्मक तीसरा प्रजापति समवसरात्मक यह समवसरात्मक कार्य होने उसका कार्य होने से तो यहां वो जो चंद्र है चंद्रमस है उसका अर्थ मिथुन अंत पाती रई है रई रई कैसे हो रहा है इसे स्पष्ट करने के लिए प्रजापति का विशेषण जोड़ दिया कि मिथुनात्मकस्य प्रजापते अंशम तो मिथुनात्मक जो प्रजापति है मिथुनात्मक प्रजापति है रई प्राणात्मक प्रजापति और उसका एक अंश है रई दूसरा अंश है प्राण तो यहां पर चांद्रमस शब्द से रई रूप अंश को लेना है मिथुनात्मक प्रजापति के इस दृष्टि से लिखते हैं कि प्रजापतेर मिथुनात्मक अंशम वो कौन है रईम वो अन्नभूतम अन्नभूत है और वो लोकम अन्नभूत लोक है वो है आ, देवताओं को भी अन्न माना जाता है हा? जो उसमें कहा है ना सोम तो ही है हे हाँ, भेद उपासना करते हैं यो अन्यम देवता उपासते अन्यो असो अन्यो अहम अस्मिति न स वेद यथा पशु एवं स देवानाम तो जैसे पशुपालकों का अन्न के तरह अन्न होते हैं पशु आजीविका के साधन होते हैं उन्ही से उन पशुपालकों की जीविका चलती है ऐसे ही ये जो देवता हैं, यहाँ कर्म करके ये इष्ट पूर्त दत्त प्रकार के कर्म करके मनुष्य शरीर में रहते हुए स्वर्ग में चले जाते हैं और कर्म से देवता बन जाते हैं वे देवता जो अजान देवता हैं। दो प्रकार के देवता है एक कर्म देवता और आजान देवता आजान देवता हैं जो कल्प के प्रारंभ में हिरण्यगर्भ के अवयवों के रूप में प्रकट हुए हैं वो देवता और इसी कल्प में इष्टपूर्त दत्त कर्मों का अनुष्ठान करके स्वर्गलोक में जाकर के देवता बने हैं वे हैं कर्मज देवता वे हैं अजान देवता तो उन अजान देवताओं के पशु के तरह पशु बन जाता है, यानी भोग्य बन जाता है, उन पर शा, इन, आ, स्वर्ग लोक में कोई प्रजाई ना हो यदि तो इंद्र किसका आ, राजा माना जाएगा इसलिए कर्मज देवता जो है जाकर के वहां वो बन जाती है इंद्र की प्रजा तो वो बन जाते हैं फिर इनके भोग्य इंद्रादी आजान देवताओं के इंदिरादि देवताओं के भोग्य बन जाते बन जाता है इंद्रादि देवता भोगता तो इसलिए उन्हें अन्न कहते हैं अन्न का अर्थ है भोग साधन हाँ वैराग्य की दृष्टि से तो अन्नभूतम लोकम अभिजयते कृतरूपत्वात् चांद्रमस्य तो जो चांद्रमा चांद्रमस है का मतलब ये देवता शरीर है चंद्रलोक में प्राप्त होने वाला स्वर्गलोक में प्राप्त होने वाला वह कृतरूप है का मतलब कर्म का फल है कृतरूपत्वात का अवतरण लिखते हैं टीकाकार इष्ट्यादि चंद्रस्य चंद्रस्त अत पुनरावृत्ति इत्याह इति तो जो इष्ट्यादि कर्म है कृत याने कर्म शास्त्र भीत कर्म और वो कौन है इष्ट आदि इष्ट आदि में आदि शब्द से लेना वही पूर्त और दत्त और इन कर्मों का अनुष्ठान करने इन कर्मों से जन्य है चंद्रलोक लोक यानी स्वर्ग इसलिए वो भी अनित्य है अनित्य होने से वहां से भी पुनरावृत्ति होती है इस अभिप्राय से लिखते हैं जो कर्म कृतरूप्वाचांद्रम कर्म से प्राप्त हो रहा है केवल कर्मियों को देवता देवता शरीर वह शरीर नित्य नहीं अनित्य है ते तेज अब ये यहाँ तक की व्याख्या तो हो गई ते चंद्रमसम एवं लोकम अभिजयंते मूल कंडिका में जो वा, ये वाक्य है न ते चंद्रमसम एवं लोकम अभिजयंत यहाँ तक का व्याख्यान भाष्य में हो गया अब मूल कंडिका में वाक्य आ रहा है त तुनरावर्तंते इसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान करते हैं ते तत्र पुनरावर्तन्ते चकक्षया पुनरावर्तमतर वा विशन्ति इति तो ये कहते हैं ते पुनरा ते पुनरावर्तन्ते जो मनुष्य शरीर में रहते हुए केवल कवलष्टपूर्त कर्म का ही अनुष्ठान करके स्वर्गलोक गए हैं चंद्रलोक गए हैं वे तथा यानी स्वर्ग में ही कृत क्षयात तो कृत यानी इष्टापूर्ता दत्तादि रूप कर्म और इष्टादि कर... इष्टादि रूप कर्म के फलोपभोग से इष्टादि कर्मों का स्वर्ग में क्षय हो जाने पर कर्म का फलोपभोग से क्षय हो जाता है नाश हो जाता है तो जो पुन्य कर्म यहां करके गए उन पुण्य कर्मों का इष्टादि कर्मों का फलोपभोग स्वर्ग में होते ही माना जाता है इष्टादि कर्म समाप्त हो गए उनका क्षय हो गया इसलिए कृत क्षयात् कृत शब्द से लेना इष्टादि को तो इष्टादि का क्षय होने से पुनरावर्तनते फिर उनकी पुनरावृत्ति होती है वहां स्वर्ग में नहीं रह सकते फिर तो कहा आएंगे तो कहते इमम लोकम, इसका अवतरण है टीका में कि पुनरावृत्तो मंत्र वाक्यम प्रमाणयती इमम लोकम इति ये, ये जो ब्राह्मण भाग हैं, है तो तुनरावर्तन ते इसके द्वारा बताई गई केवल कर्मी की पुनरावृत्ति तो इस ब्राह्मण वाक्य के द्वारा उक्त जो अर्थ है केवल कर्मी की पुनरावृत्ति इसे अपना समर्थन व्यक्त करने वाले मंत्र का भी भाष्यकर भगवान संवाद बता रहे हैं इमम लोकम इत्यादि से मंत्र प्रमाण के रूप में बता रहा है कि इमम इमोकम हीनतरम वी ही उतमुक उपनिषद अच्छा सुकृतम अच्छा हाँ तो मुंडक में ये मंत्र है नाक पृष्ठे सुकृतम सुकृत भुक, सुकृतम भुक्त इमोक ही नशंति ऐसा मंत्र मुंडक में आएगा यहाँ भाष्य में भास्कर भगवान उक्तम लिखते हैं है मतलब पहले कह दिया है का अर्थ है भास्कर भगवान की दृष्टि में मुंडक पहले होना चाहिए और प्रश्न बाद में लेकिन परंपरा में ऐसा शुरू हुआ है प्रश्न उपनिषद पहले पढ़ाते हैं हमको भी ये बार बार लगता है पहले मुंडक पढ़ना चाहिए उसके बाद प्रश्न होना चाहिए और भाष्य में भी इति ही उत्तम करके भाषकर भगवान बताते हैं एक प्रकार से व्याख्या कर चुके हैं मंत्र की हाँ नहीं तो हमको तो बार बार मन में आता है शुरू करने से पहले भी मन में आया बीच में अभी भी आता है कि मुंडक पहले पढ़ना चाहिए और उसके बाद ये पहले की है हाँ गीता प्रेस को तो जैसे कैलाश आश्रम तो काफी पहले ये है ना तो वो वहां भी ऐसी परंपरा है छपा भी पहले ही है इसको सात पुस्तकें एक साथ छपाई हैं तो क्रम कठ उप के बाद चौथे उपनिषेद के रूप में प्रश्न कोई छपाया तो मंत्र भी यह बताता है कि इमम लोकम इम लोकम से तो लेना मनुष्य शरीर को और ही नरम हुआ मंत्रस्थ हीनतरम शब्द से लेंगे हीनतरम लोकम यानी मनुष्य शरीर से निकृष्ट शरीर भी प्राप्त कर सकते हैं स्वर्ग में जो आज देवता बने हुए हैं वे जब उनका स्वर्ग में निवास का हेतुभूत कर्म समाप्त होगा भोग करके और मृत्यु लोक में वापस आएंगे तो निश्चित नहीं है कि मनुष्य ही बनेंगे मनुष्य भी बन सकते हैं और श्रुति कहती है हीनतरम वा वोकम विशंति हीनतर यानी मनुष्य शरीर से निकृष्ट शरीर को भी प्राप्त करेंगे छांदोग्य में कहा गया पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में अनुसई जीव जब वहां से आते हैं तो उनका अनुशय अनुशय कहते हैं जो यहां कर्म करके स्वर्ग में गए हैं ना तो इस जन्म में तो इष्टादि कर्म किए हैं लेकिन संचित पहले वाला और यहां भी जो अज्ञात व, अज्ञान पाप कर्म हुआ होगा वह पाप कर्म जिनका फलोप अभी नहीं हुआ है स्वर्ग शरीर से भोगने योग्य प्रारब्ध का तो भोग करके क्षय कर दिया और जो संचित बचा है वह यदि मनुष्य शरीर से भोगने योग्य उनका प्रारब्ध बन करके सामने आता है तो मनुष्य बन जाते हैं इमाम लोकम विशंति और वो जो अनुसय है उसका नाम है अनुसय संचित कर्म और वो पापात्मक है यदि मनुष्य शरीर से भी निकृष्ट शरीर से भोगने योग्य है पाप कर्म और वही प्रारब्ध बन करके उपस्थित होगा तो वे मनुष्य शरीर से निकृष्ट शरीर को भी प्राप्त करेंगे हाँ छांदोग्य हा? में कहा है स्वा सुकर व चाण्डालो वैसा कहा है न ये सब बन जाता है अनुसई जीव वहां से आने वाले वो सब मनुष्य भी बनते हैं मनुष्य से निकृष्ट पशु आदि भी बन जाते हैं तो इमम लोकम हीनतरम वा विशंती ही उक्तम अब मूल मूलकंडिका में है तस्ते ऋषय प्रजा दक्षिणम दक्षिण यह वाक्य इसकी व्याख्या करने के लिए तस्मा शब्द के द्वारा अपेक्षित का अध्यय करके भस्कर भगवान व्याख्यान करते हैं यस्मात एवं प्रजापतिम अन्नात्मक फलत्व अभिनवर्तयती चंद्रम इष्टापूर्त कर्मणा तो कहते है जिस कारण से ये जो वर्णाश्रम अभिमानी मनुष्यों में से केवल कर्म का अनुष्ठान करने वाले कर्मी अपने द्वारा किए जाने वाले इष्टापूर्त दत्त कर्म से आ, चंद्रलोक के निर्माता बन रहे हैं निर्वर्तक बन रहे हैं न तो चंद्र आ, चंद्रम अभिनवर्तयंती अभिनिर्वर्तन करना है निष्पादन करना उत्पन्न करना तो उस कारण से कहते इनको कहा जाता है ऋषि जो इष्टादि कर्मों से निष्पन्न हो रहा है चंद्र वह इष्टादि कर्मों का फल है ना स्वर्ग और उस स्वर्ग के निर्माता बन रहे हैं मनुष्य शरीर में रह करके केवल इष्टादि कर्मों का अनुष्ठान करने वाले जिस कारण से उस कारण से उन्हें कहा जाता है ऋषि एक अतः तस्मात ये ऋषय तो ये अन्य ऋषय उनको ऋषि क्यों कहते हैं तो स्वर्ग द्रष्टारह अदृष्ट अर्थ के जो दृष्टा है प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अग्राह्य शास्त्रग्राह्य शास्त्र, शास्त्र प्रतिपादित तो अर्थ में जिनकी दृष्टि है वे हैं एक प्रकार से ऋषि और उन ऋषियों को क्या होता है याने उनको कहा जाता है ऋषि स्वर्गद्रष्टा तो स्वर्ग है शास्त्रीय और उन पर उनकी दृष्टि है उसी को ध्यान में रख करके ये कर्म करते हैं तो स्वर्ग द्रष्टार प्रजा कामा तो प्रजाकाम है वो तो ऋषि का विशेषण एक है ना ऋषय प्रजाकामा प्रजाकामा प्रजा, कामा। प्रजा कामा का अर्थ करते प्रजाथीन यानी गृहस्था इत्यर्थ तस्मात उसी कारण से स्वकृतम एव दक्षिणम तो तस्मात् दक्षिणम प्रतिपद्यन्ते दक्षिण शब्द से लेना है दक्षिणायन मार्ग से प्राप्त होने वाला स्वर्ग लोग यानि स्वर्ग के ही प्राप्ति के साधनभूत इष्टादि कर्मों का अनुष्ठान किए हैं यह प्रजा काम ऋषि यानि स्वर्ग चाहने वाले ऋषि उन्होंने स्वर्ग प्राप्ति का साधन भूत इष्टादि कर्म किया है इसलिए उसके फलस्वरूप दक्षिणम प्रतिपद्यंत दक्षिणायन मार्ग से उपलक्षित चंद्रलोक को वे प्राप्त है। करते हैं प्रतिपद्यंत का अर्थ प्राप्त है। करते हैं इसलिए दक्षिणम का अर्थ करते दक्षिणायन उपलक्षित चंद्रम प्रतिपद्यंत चंद्रयाने स्वर्गलोक और ये अवै रईर यह पितृयान ये अंतिम वाक्य है इसका अर्थ करते हैं ये सवैर रई अन्नम यह पितृयान और यानि पित्रयान से भी लेना है पितृयान से उपलक्षित चंद्रलोक तो ये जो चंद्रलोक है यानी स्वर्ग है ये अन्न के तरह अन्न है यानि रई है मिथुन तपाती रई है वो अन्य का भोग्य होने से रई हो गया अन्न हो गया अब दशम कंडिका में मिथुन अंतपाती जो द्वितीय अंश है सूर्य प्राण उसकी प्राप्ति चंद्रमा की प्राप्ति का तो साधन बताया गया इष्ट पूर्त दत्त कर्म रई की, की प्राप्ति का साधन और प्राण की प्राप्ति का साधन बताया जाएगा समुच्चय अनुष्ठान समुच्चय अनुष्ठाई को प्राण की प्राप्ति होती है मिथुन अंतपाति वो प्राण है आदित्य लोग आदित्य मंडला अंतर्गत पुरुष सूत्रात्मा समष्टि प्राण दशम कंडिका की चर्चा हम लोग कल करते हैं ओम भद्रं ओ भी